गुरुं अस्मदुरूं सतत मान श्रुति स्मृति पुराणन मालुणल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकरं शंकरचार्य केशवं बातरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वरों गुररात्मे मूर्ति वेद विभागि व्योम्तहाय दक्षिणा मूर्त ओम शांति शांति शांति अथर्ववेदिया अथर्वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न के त्रयोदश मंत्र देखे थे उस दिन त्रयोदश मंत्र का भाष्य में अंतिम पंक्ति में विचार आया त्रयोदश मंत्र में प्रजापति अहरात्र रूप है ऐसे कहा गया रई प्राण यह से प्रजापति का नाना रूप बनना आरंभ होकर के यह अहरात्र दिवा रात्रि ये भी प्रजापति का ही रूप है ऐसे कहा गया क्योंकि प्रश्न हुआ था कुतो हवा इम प्रजा प्रजायनते तो ये प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है ये प्रश्न था तो उसका उत्तर आगे चतुर्दश मंत्र में देना है तो यहाँ तक त्रयोदश मंत्र तक आ गया कि प्रजापति अहोरात्र रूप हो गया अहोरात्र रूप होने से आगे दिन रात इसके चलते ये ब्रीही आबादी अन्न से बनेंगे तो आगे इस चतुर्दश मंत्र में ये बात कहा जाएगा कि प्रजापति अन्न रूप भी है और यहाँ दीवारि ये विचार हुआ प्रजापति का यही रूप तो प्रसंग क्रम से प्रजापति व्रत भी कह दिया गया अर्थात तो ऋतऊ रात्रो च स्त्री संबंध करना है अन्य समय में नहीं है तो हानि होती है अन्य समय में प्राण शोष होता है यह प्रसंग क्रम में कह दिया गया आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति है त्रयोदश मंत्र का प्रकृतम तू चते प्रकृत कहते हैं प्रकृतम अर्थात आगे मंत्र में आ, प्रकृत अर्थ प्रकरण प्रकरण अर्थ जिस विषय का प्रश्न हुआ था कुतूह वाईमा प्रजा प्रजाते ये प्रकरण है सो so, जो प्रकृत है प्रकरण है अहो अहोरात्रात्मक प्रजापति ब्रीह आत्मना व्यवस्थित यह प्रकरण का बात हुआ। अर्थात तो वही प्रजापति दिवा रात्रि रूपेण अवस्थित है जो कि आगे ब्रीहवादी रूप से भी अवस्थित कहा जाएगा चतुर्दश मंत्र में टीका में कुतो हवा इमा प्रजा प्रजाते इति में य हो गया प्रकृत आरंभ हुआ था विचार इसके लेकर के सर्वम पूर्वोक सर्वदितया उक्तम न तो साक्षात् इति भाव तो पूर्वोकने से ये चतुर्थ मंत्र से त्रयोदश मंत्र पर्यंत जो कहा गया वो पूर्वोक्तम सर्वम वो सब ब्रीही इत्यादि ब्रीही अवादि अन्न अन्न से आगे रेत रेत से प्रजा तो प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह प्रजापति रई प्राण इस रूप हो करके आगे सब नाना रूप कह दिया गया दो अयन मास मास का पक्ष्य पक्ष में आ गया फिर दिन रात इतने सब कह दिया गया इसको पूर्वोक्त सर्व कहकर कहा जाता है चतुर्थ मंत्र से त्रयोदश मंत्र पर्यंत ये पूर्वोक्तम पूर्वोकतम सर्व रि त्रयोदश मंत्र में आ गया यह प्रजा सृष्टि के लिए नहीं ये तो प्रसंग क्रमें कह दिया गया पूर्वोक्तम सर्वम एक उपयोगितया उक्तम न तो साक्षात प्रकृतम भाव तो पूर्वों में जो कहा गया था चतुर्थ से त्रयोदश मंत्र पर्यंत तो ये साक्ष्य अर्थात प्रजा उत्पत्ति के लिए वो साक्षात तो उपयोगी नहीं है परंपरा से उपयोगी है यह त्रयोदश मंत्र यहाँ पूरा हुआ आगे जो प्रकृत ये बात कहेंगे तो ये अच्छा होता अगर ये जो भाष्य में दिया प्रकृतम तो उचते यह अगर चतुर्दश मंत्र का अवतरणी होता तो अच्छा होता किंतु ऐसा नहीं किए बड़े महाराज जी भी ऐसे नहीं किए हैं तो ठीक है अन्नम वै प्रजापति तत्व तस, वै तद रेत तस्मा इम प्रजा प्रजा यत अन्नम वे प्रजापति प्रजापति अन्न रूप जब अहोरात्र हो गया आगे अहोरात्र होने से ही गृहअवादी ये सब अन्न बनेंगे तो प्रजापति ही अन्नरूपेण अभी अवस्थित हो गया ततः ततः हई तद रेत अन्न अन्न से आगे रेत अन्न अर्थात भक्षित अन्न अन्न भक्षण करेगा पुरुष तभी रेत होगा तो रेत कहने से यहाँ रेत अर्थात पुरुष वीर तो यहाँ नारी वीर जो शोणित तो कहते हैं वो भी ग्रहण हो जाएगा रेत अर्थात रेत सुणित ये सब तस्मात् तस्मात्मा प्रजा प्रजाया तस्मात् अर्थात शुक्र सुणित तो मिश्रण होने से मातृगर्भ में फिर प्रजा की उत्पत्ति नम टिप्पणी दिए तस्मादिमाहा प्रजाईति तथाच से यथोक्त क्रमें प्रजापतिरव प्रजात्मना व्यवस्थितस रई अन्न से लेकर के रई प्राण से लेकर के अंतिम में अन्न पर्यत प्रजापति हो गया अन्न से रेत रेत से प्रजा तो प्रजापति प्रजारूपेण व्यवस्थित होने से अहमस्मी सर्वात्मा प्रजापति्यगर्भ इति शु उपासी प्रजया तो प्रजा ये सब जो मनुष्य यह उपासना कर सकते हैं कि हम ही प्रजापति हैं क्योंकि प्रजा आखिरी प्रजापति ही प्रजारूपेण उपस्थित हुआ मतलब ये रूपांतरण हुआ है इसलिए प्रजा भी उपासना कर सकता है कि मैं प्रजापति हूँ इति हृदयम ऐसे जानना है अर्थात ये मैं प्रजापति हूँ इस प्रकार की उपासना करनी चाहिए समष्टि उपासना अहंग्रह उपासना ये बलवान होता है ये उपासना का भाष्य टीका में एवं क्रमेण रई प्राण संवत्सरादि आदिकसें संवत्सर संवत्सर का अयन अयन का मास मास का पक्ष पक्ष का फिर दिवा रात्रि ये सब क्रमें परणयी परिणम्य पिणाम प्राप्त करके अंतिम में ब्रीह बृहद्यात्म व्यवस्थि सन्नबे सन जाता प्रजापति को प्रजापति रीति रूपेण व्यवस्थित कौन कहते हैं प्रजापति व्यवस्थि सन् ब्रृहधान यव सब अर्थात जो भक्षणीय है उसी रूपेण प्रजापति ही व्यवस्थित है इसलिए अन्नम वै प्रजापति कह दिया गया मंत्र में अन्नात्मको प्रजापति प्रजापतिरि अन्व प्रजापति ही अन्न रूपेण उत्पन्न हो गया भाष्य में एवं क्रमेण परिणम्य तदन्न व्यय प्रजापति एवं क्रमेण रई प्राण संवत्सर इत्यादि क्रम से परिणम्य परिणाम को प्राप्त करके तद् अन्नम अंतिम में अन्न तक आ गया वो प्रजापति प्रजापति अन्न है कथम प्रश्न करते हैं कथम टीका में इसका अर्थ कहते हैं अन्न रूप तस् कसा प्रजापते हैं कथम प्रजाजनकत्वम प्रजापति अन्न रूप हुआ किंतु प्रजाजनकत्वम अर्थात प्रजापति प्रजाजनक कैसे हो गया प्रजाओं का उत्पादक कैसे हो गया अन्न होने पर भी उत्तर देते हैं भाष्य में ततस ततस अर्थात तस्मात् वै का अर्थ टीका में कहते हैं तत ये भक्षितात अन्नात अन्न अगर पुरुष भक्षण करेगा तो उससे आगे भाष्य में ततस का अर्थ तस्मात्ई रे तो रे तो का अर्थ टीका में कहते हैं तो श्वणित भी उपलक्षणम् क्यों तुल्यवाद तुल्यवाद चार नम टिप्पणी दे दिया तो श्वणित नारी बीज से रजस तुल्य क्यों अन्नजत्व प्रजाजनको रज वीर उभ उभयो साधारणत्वात् अन्न से होंगे श्वणित हो भी होगा वीर भी होगा रजस भी होगा और प्रजाजनक ये दोनों ही है इसलिए यहाँ केवल रेत तो कहा जाने पर भी तो को भी उपलक्षण विधया ले लेना है भाष्य में रेतो रेतो नृबीज प्रजा कारण यह जो रेत तो हो गया ये प्रजाओं का कारण तस्माशी सिकता मनुष्यादि लक्षणा प्रजा प्रजाते तो तस्मात् मंत्र में दिया तस्मा तस्मात् अर्थात योशिति सीखता स्त्री में जब रेत सेचन किया जाता है तभी इमा इमा मनुष्यादिलक्षणा प्रजा प्रजाते मनुष्यादि रूप जितने सारे ये जरायुज होते हैं अराउंड जब भी यह दोनों दोनों में यह स्त्री में अर्थात रेत सेचन आवश्यक होता है जो उद्भिज और स्वेदज उसमें तो आवश्यक नहीं होता है किंतु ये जरायु जंड जे दोनों में आवश्यक होता है इसलिए ये दोनों को योनिज कहा जाता है मनुष्यादि लक्षणः प्रजाः प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं यत् पृष्ठम कुतूह वे प्रजाः प्रजा इति जो कबंधी कात्यायन ने पूछा था कुतो ह वे इमा प्रजा प्रजाते इस प्रकार के प्रश्न किया था कहाँ से उत्पन्न होते हैं अंत में कह दिया कि प्रजापति से आरंभ होकर के अन्न आगे रेत रेत से प्रजा उत्पन्न हो गए तद एवं प्रकारेण अन प्रकारण चंद्रद्वित मिथुनादि क्रमेण अहोरात्रातेन अन्न इमाहा असृगरेतोद्द्वारण हिमाजा प्रजांत तो अन प्रकार चंद्र आदि रही प्राण वही चंद्र आदित्य हो गे मिथुनादी क्रमेण आगे उत्तरायन दक्षिणान आगे शुक्लपक्षणपक्ष आगे रात्रि दिवा रात्रिवा येस क्रमेण अहोरात्रातेन अंतिम आगे अहोरात्रि और अहोरात्र से आगे अन्न अन्न से अस्रिके तो अश्रिक अश्रीग अर्थात रक्त रक्त सुणित शोणित यहाँ स्त्री बीज रेत नृबीज पुरुष बीज द्वारे न ये दोनों के द्वारा इमा प्रजा प्रजाते ये सब प्रजा उत्पन्न होते हैं तो प्रश्न का यह उत्तर हो गया कि प्रजा कहाँ से उत्पन्न होते हैं क्रम बता दिए टीका में अच्छा ये पूरा हो गया आगे मंत्र है तो प्रजा उत्पन्न अर्थात प्रजापति ही प्रजा रूपेण हो गया प्रजापति ही प्रजा उत्पन्न करने का इच्छा से ये सब परिणाम को प्राप्त करके अंतिम में प्रजारूपेण प्रजापति ही उपस्थित तो हो गया अभी इस विषय में और प्रसंग क्रमें और कहते हैं ते ह वै तजापतिव्रत चरती ते मिथुन मुत्दयते तस ब्रह्मलोक यपोब्रह्मचर्य ये येसु सत्य प्रतिष्ठान तये तदर्थ त्र तथा सति इस प्रकार की होने पर अर्थात प्रजापति ही आबादी अन्न पर्यंत आगे रेत सुनित आगे फिर प्रजा प्रजा उत्पन्न होते हैं तो ये ह भई ह वही प्रसिद्ध दिखाने के लिए जो तत् प्रजापति व्रतंग चरण प्रजा काम होकर के प्रजा उत्पन्न करने का अभिलाषा से जो लोग प्रजापति व्रत का पालन करते हैं प्रजापति व्रत जो त्रयोदश मंत्र में प्रसंग क्रम में कह दिया गया था प्रजापति व्रत अर्थात ऋतौ रात्रौ च केवल ऋतु काल में और रात्रि समय में ही अर्थात स्त्री संबंध करना चाहिए प्रजा उत्पन्न करने का इच्छा से प्रजापति व्रत उसको कहा गया चरंती चरंती अर्थात उसका आचरण करते हैं पालन करते हैं ते मिथुनम उत्पादयते वो ऐसे जो पुरुष होते हैं पुरुष स्त्री वो मिथुनम उत्पादयते मिथुनम अर्थात वो तो या तो पुत्र अथवा कन्या उत्पन्न होगा उनका तब क्या तृतीय के तृतीय अर्थात नपुंसक उनसे नहीं हो जाएगा तो जो ये प्रजापति व्रत पालन करते हैं उनका अर्थात पुत्र कभी नपुंसक नहीं हो जाएगा ते मिथुनम उत्पादनते न क्लिवम क्लिब उत्पादनो लोग नहीं करेंगे नहीं होगा उनसे तेषा एव एस ब्रह्मलोक तेसाम अर्थात ये प्रजापति व्रतक पालन करने वाले जो गृहस्थ कर्म परायण है उपासना नहीं करते कर्म परायण तेसाम एव एष एस कहने से समीप तरवर्ति चैतद्यो रूप अर्थात समीप तरह ऐस ब्रह्मलोक क्योंकि उत्तरायण में जाने वाले ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और दक्षिणायन में जाने वाले पितृलोक चंद्र लोकों को प्राप्त करेंगे ये चंद्र लोक और ब्रह्म लोक ये दोनों में समीप कौन है चंद्रलोक तो इसलिए ये सब ब्रह्म लोक कहने से कहते हैं कि ये चंद्र लोग को प्राप्त करेंगे तो चंद्र लोक है तो ब्रह्म शब्द क्यों कह दिया गया कहते तो हैं ये चंद्र लोक ये भी प्रजापति का अंश है प्रजापति का ही ये रई अंश है चंद्र तो प्रजापति ब्रह्म ब्रह्मा तो उसका अंश होने से यहाँ चंद्रलोकों का भी ब्रह्म शब्द से कह दिया गया यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ चंद्रलोक वो लोग चंद्र को प्राप्त चंद्रलोकों का पितृलोकों को प्राप्त करेंगे ये जिनका तपो ब्रह्मचर्य ये सु सत्यम प्रतिष्ठितम जो लोग तपह करते हैं तपह अर्थात जो सब तप कह दिया गया अर्थात व्रत रूपेणा ये व्रत रूपेण एक तपत एक अर्थसंग्रह में भी दिया गया तो यहाँ भी आ, ये दक्षिण पार्श्व में देखिए दो नंबर टिप्पणी में दिए हैं द्वितीय पंक्ति में नेक्स्ट ये तो अद्यंतम आदित्यम आगे तृतीय पंक्ति पंक्ति में नास्तम यंतम कदाचन ऐसा पाठ वहाँ था यहाँ तक तो किंतु अस्तम यांतम कदाचन दिया है वहाँ नास्तम यंतम कदाचन नोपसृष्टम न वारिष्ठम न मध्यम न वशोगतम ये अर्थात व्रत है स्नातकों के लिए ये सब व्रत है स्नातक अर्थात गृहस्थ उनके लिए ये व्रत है न क्षेत्र तो आदित्यम उद्यंतम आदित्यम न ईक्षेत उदय होने वाले सूर्य को न देखे ये सब व्रत है आगे अस्तम यांतम कदाचन न न पूर्व से लाना है अस्त होने वाले सूर्य को भी कभी न देखें नो नोपसृष्टम उपसृष्टम उपसर्ग उपसर्ग संबंध संबंध राहु केतु के द्वारा जो राहु के द्वारा सम्बध हो जाता है अर्थात ग्रहण काल ग्रहण काल में भी सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए न वारिस्थम जल में प्रतिबिंबित तो होने वाला सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए न मध्यम नभसोगतम जो द्वीप्रहर समय में सूर्य जो मध्याकाश में हो जाते हैं तो भी दर्शन नहीं करना है इति मनु वाक्य ये मनु जी का ये वाक्य है ये सब व्रत शब्द से कहा जाता है इसको यहाँ तप शब्द से कहा जाता है ब्रह्मचर्य जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात तो जो कहा गया है ऋतु रात्रो स्त्री सम्बन्ध इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है और स्त्री सम्बन्ध अर्थात विवाहित स्त्री संबंध और ये सुत्यम प्रतिष्ठितम जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है सत्य अर्थात सत्य भाषण करना ये भी तो सत्य भाषण अर्थात ये सब जिनके पास है वो लोग चंद्र लोग प्राप्त करेंगे और ये नहीं है तो फिर तो और नीचे गति हो जाएगी भाष्य में तत् जो मंत्र में तत् दिया उसका अर्थ कहते हैं तत्र तत्र का अर्थ एवं सती इस प्रकार की स्थिति होने से एवं सति तीन नंबर टिप्पणी प्रजापतिर आत्मनो ब्रह्मचर्य रक्षित मिथुनादी सृष्टिवे सती प्रजापति अपना ब्रह्मचर्य रक्षा करके ही मिथुन सृष्टि किया रही प्राणों को सृष्टि किया इसलिए अगर मिथुन सृष्टि करना है तो ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है कह दिया गया स भाष्य में तो तो त्रति ये गृहस्थ जो गृहस्थलो ह वईति प्रसिद्ध स्मरण निपातो प्रसिद्ध से स्मरण अर्थो, अर्थो अर्था प्रयोजन ययोः निपातयोः अथवा चतुर्थी करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्रसिद्ध स्मरणा प्रसिद्ध एक ही है प्रसिद्ध का स्मरण करेंगे प्रसिद्ध स्मरणा इम दो है ना निपातो प्रसिद्ध स्मरण स्मरणाय इम चतुर्थी भी कह सकते हैं बहुबरी भी हो जाएगी ये दोनों निपात कौन सा कौन सा निपात हो भाई त कहा गया मंत्र में तत् प्रजापति व्रत चरंति तत् प्रजापतिर्व्रतम अर्थात ऋतु भारि आगमन चरती कु ऋतु तो समय में रात्रि में भारी आगमन भार्य अर्थात जो वैदिक रीति में पानी ग्रहण जहाँ होता है उसी को ही भारिया शब्द से कहा जाएगा अन्य जो गांधर्व राक्षस इत्यादि वो सब विवाह में भारिया नहीं कहा जाएगा चरंती पत्नी नहीं कहा जाता है वहाँ भारियागमनम चरंती कुरबंती चरंती अथा कुरबंधी तेसाँ दृष्टफलम इदम वो इनका दृष्टफल है प्रजापति व्रत आचरण करने वालों का किम क्या दृष्टफल है ते मिथुनम मिथुनम अर्थात पुत्र दुहितरम च उत्पादयन्ते पुत्र दुहितरम पुत्र कन्या इसी को उत्पन्न करवाते हैं एक नंबर टिप्पणी में बड़े महाराजी कहते हैं न तो क्लिबम इतिभा प्रजापति व्रत का पालन करने वालों से कभी नपुंसक जन्म नहीं हो जाएगा तो यह हो गया उनका धृष्टफल प्रजापति आचरण करने वालों का धृष्टफल किंतु खाली प्रजापति व्रत आचरण कर देने से तेसा तेसा वो तमेस ब्रह्मलोक खाली प्रजापति व्रत पालन करने से ब्रह्मलोक चंद्रलोक प्राप्त नहीं हो जाएगा और भी करना पड़ता है प्रजापति में प्रजापतिव्रताचरण मत्रेण नादृष्टफल चंद्रलोक प्राप्यते मूर्खाणम प्रसंगा तथा खाली प्रजापति प्रजापतिव्रत का आचरण करने से अगर अदृष्टफल चंद्रलोक अदृष्टफल नहीं है अदृष्ट से प्राप्त होता है अगर प्राप्यते प्राप्त हो जाएगा तो मूर्खाणाम जिनको कुछ ये शास्त्र पता भी नहीं है शास्त्र संस्कार नहीं है इष्टापूर्त दत्त इत्यादि कर्म भी नहीं करते हैं खाली प्रजापति व्रत पालन करने से चंद्रलोक प्राप्त नहीं हो जाएगा अगर होगा तो मूर्खाणाम प्रसंगात और शास्त्रीय जीवन जीने वालों का भी सब प्राप्त हो जाएगा इसलिए कहते हैं भाष्य में अदृष्ट चलम इष्टापूर्त दत्तकारिण तमें ऐसा यश चांद्रमसो ब्रह्मलोक पितृयान लक्षण यहाँ तक उनका अदृष्टफल होगा किनका का कहते हैं इष्टापूर्त दत्तकारिण इसमें समास कैसे कहेंगे इष्ट पूर्त द दतानी। आगे दत्ता हैील ते दत्त इष्टापूर्तकारिण त जिनका स्वभाव है अर्थ शास्त्र विहित विहितकर्म इसमें जिनका स्वभा है ते एव एशा। एशा कहने से एस चंद्रमसो यश्चंद्रमसो ब्रह्मलोक पितृयानलक्षण यह स करके यहाँ चंद्रमस ब्रह्मलोक से का कहा चंद्रलोक पितृयान लक्षण बहुग्रीह पितृयान लक्षण यसे स्वूप पितृयान उसका पितृयान के द्वारा प्राप्य टीका में चंद्रमसो ब्रह्मलोक अपरब्रह्मण प्रजापतिरंश्वादीप से चंद्र से ब्रह्मलोकर्थ तो चंद्रलोक को आप ब्रह्म लोक शब्द से कैसा कह दिए यह शंका का समाधान टीका कर दे रहे हैं चंद्रमसो ब्रह्म लोक चंद्रमस में कैसा विग्रह कहेंगे चंद्रमसो इद चंद्रमस इदम चंद्रमस संबंधी चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक इसका अर्थ स्पष्ट इति अपर प्रजापतेर प्रजापतेर्ंशत्वात् ब्रह्म हिरण्य गर्भ प्रजापति उसका अंश हो गया रई रूप चंद्र प्रजापति का अंश हो गया रई रई ही चंद्र तो चंद्रश्य ब्रह्मलोकत्व इत्यर्थ इसलिए चंद्र को भी ब्रह्मलोक कह दिया जाएगा क्योंकि ब्रह्म प्रजापति प्रजापति का अंश चंद्र तो होने से यहाँ चंद्रलोक अर्थ में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया गया आगे टीका में इष्टाधिकारी तप अपि चंद्रलोक अपेक्षितम अपेक्षित अतः आह इष्टाधिकारी जो इष्टपूर्त दत्तकर्म करते हैं उनका तप आदिम अभी चंद्रलोक प्राप्त अपेक्षित केवल इष्टपूर्त दत्त कर देने से भी चंद्रलोक नहीं मिल जाएगा तप आदि भी आवश्यक है तपो अर्था जोश व्रत कहा गया है जैसे एक दे दिया स्नातक गृहस्थों के लिए व्रत ने क्षेत्र आदि ये सब आदि आधि कहने से और कह दिया गया ब्रह्मचर्य चंद्रलोक प्राप्ति अर्थम चंद्रलोक प्राप्ति के लिए वो सब भी अपेक्षित ओ सब भी आवश्यक है भाष्य में ये यतीय पंक्ति में ये सामा तप तप अर्थात स्नातक व्रता स्नातक गृहस्थ स्नातक अर्थात तो जो गुरुकुल में अध्ययन करके ये समावर्तन स्नान करके जो घर में आ जाते हैं उनको स्नातक कहा जाता है पुनः गृहस्थाश्रम आचरण करने के लिए तो जिनको वहीं अर्थात तो गुरुकुल में रह करके सारा जीवन शास्त्र अध्ययन करना है वो लोग नैष्ठिका ब्रह्मचारी कहा जाएगा तो यह जब गुरुकुलों में अध्ययन करके घर में आ जाते हैं जब गुरुकुलों में अध्ययन करते हैं तब उनको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा जाता है तो बाद में वो लोग फिर अर्थात समावर्तन स्नान करके आगे घर में चले जाएंगे, उनको स्नातक कहा जाएगा स्नातकों के लिए व्रत कहा गया जो नेक्स्ट हेतुद्यंतम आदित्यम स्नातक व्रत ब्रह्मचर्यम स्नातक व्रत और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अर्थात ऋतु अन्यत्र मिथुन असमचरण ब्रह्मचर्य ऋतु से अन्यत्र ऋतु तो अर्थात तो ऋतु रात्रो बोल स मतलब ओवे ऋतु तो रात्रो मैथुन असमचरण मिथुन कर्म स्त्री संबंध नहीं करना है यही ब्रह्मचर्य <coughs> यशु च सत्यम अनृतवर्जनम प्रतिष्ठित जिसमें सत्यम सत्यम अर्थात अनृतवर्जन करना अर्थात भाषण में कभी मिथ्या नहीं कहना मिथ्या अर्थात तो जैसे देखा है जाना है जैसे सुना है ऐसे ही कह देना है तो संशय है तो नहीं कहना है किंतु तो जैसे ज्ञान हुआ है उसे विपरीत कहना है मिथ्या हो जाता है वो नहीं करना है हाँ हो सकता है कि हमको कभी भ्रम हुआ हमने सर्प रज्जु में सर्प देख लिया और दूसरों को कह दिया कि नहीं वहाँ हम सर्प देखा तो इसको अर्थात अनृत तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो तो भ्रांत है बाधी तो हो गया ठीक है किंतु उसको अनृत मतलब लौकिक व्यवहार में उसको अनृत भाषण नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो जैसे देखा है ऐसे ही कहा तो कोई बाद में कहेगा नहीं वहां तो रज्जु था कहते हैं अच्छा हमने भ्रांत मतलब हमको ठीक पता नहीं चला जैसे हमको ज्ञान हुआ शब्द से चक्षु से अथवा अन्य किसी इंद्रियों से ऐसे ही कहना इसको कहते हैं सत्यम सत्य भाषण करना है अनृतवर्जनम प्रतिष्ठितम जो सत्य में प्रतिष्ठित अव्यभिचारिकया तो वर्तते नित्य में वो नित्य अव्यभिचारी होकर के अर्थात उसमें व्यभिचार नहीं है मिथ्या कह देते हैं कुछ उद्देश्य साधन करने के लिए उद्देश्य सर्वदा व्यावहारिक होता है जागतिक सांसारिक उद्देश्य साधन करना तो सांसारिक का उद्देश्य साधन करने के लिए मिथ्या कहेंगे अर्थात तो संसार में सत्य तो बुद्धि है तो संसार में सत्य तो बुद्धि तो फिर परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी इसलिए कहते हैं व्यवहार में तो सर्वदा सत्य ही रखेंगे हाँ ये हो सकता है कि सत्य भाषण करने से व्यवहार घट भी जाएगा अच्छा है कोई आवश्यक नहीं बहुत ज़्यादा व्यवहार करना आगे टीका में तेसाम असौ बीरज इत्यादि वाक्यम ब्याचे आगे जो मंत्र आ रहा है तो उसका भी व्याख्यान आरम्भ करेंगे भगवान भाष्यकार आगे मंत्र तेसम यहाँ कहा गया जो लोग यह व्रत और तपह सत्य इत्यादि पालन करते हैं वो लोग इष्टापूर्त दत्त ये भी करते हैं उनको चंद्र प्राप्त होगा और वो लोग दक्षिणायन में जाएंगे और जो लोग उत्तरायण वाले उनके लिए आगे मंत्र कहते हैं तेसाम ब्रह्मलोक न बीरजो ब्रह्म लोक न येषु इति तेसाम तेसाम चाथात तो पूर्वस्मा विलक्षणा मतलब विलक्षणा नाम इनका तो असौ पहले कहा था तम एवं अभी कहते हैं तेसाम असौ असौ में क्या प्रातिपदक हैं अदस अदसस्तु अर्थात ये विप्रकृष्ट यह जो ब्रह्म लोक ये तो विप्रकृष्ट दूर क्यों कहते हैं प्राप्त करना इसको कठिन है चंद्र लोग प्राप्त करना जितना है उससे ये कठिन है अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है इसमें असो ब्रह्म लोक और यह ब्रह्म लोक कैसा है कहते हैं विरज बीरज अर्थात अर्थात किसी प्रकार के और मल ये रहने से नहीं होगा चंद्र लोक अपेक्षा इसमें शुद्धि बहुत अधिक आवश्यकता है चित्त बहुत शुद्ध होगा बिल्कुल शास्त्रीय उपासना करता रहेगा तभी प्राप्त होगा बीरजो ब्रह्म लोक बीरज विगत रजो यस्मात्गतम रजो यस्मात्जस्पुंस का लिंग होता है जिससे अर्थात कोई अशुद्धि मल इत्यादि नहीं रहेगा न ये सो जिम्हम जिम्हा कुटिलता कुटिलता अर्थात कुछ उद्देश्य साधन करके मन में कुछ है किंतु तो कहते हैं कुछ इस प्रकार की नहीं है व्यवहार करने का समय में जैसे हमको भान होता है जैसे हमारा विचार है ऐसे ही कहना है सामने वाला हमारा विचार ग्रहण नहीं कर पाएगा नहीं कहना चुप हो जाना किंतु अगर कहना आवश्यक होता है तो जो मन में है वही कहना है अर्थात विपरीत मन में एक और वाणी में एक कर्म में और एक वो तो दुरात्मा कहा गया ना मनस्य एकम वचस्यकम कर्मण्य एकम महात्मनाम तो यहाँ उन्हीं का बात का होता है, तो है जो मन में है वही वाणी में कहेंगे कर्मों में भी वही करेंगे अर्थात तो तो ये सब व्यभिचार दोष है मनोवाणी और शरीर इत्यादि का अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसलिए मनुष्यन्यत कर्मण्यन्यात बच मनुष्यन्यात बचस्यन कर्मण्यन्त ऐसे कपटाचार हैं ऐसे नहीं करना है तो ऐसे वो लोग जो कुटिल आचरण करते हैं तो उनके लिए फिर उनके लिए तो चंद्रलोक भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो सत्यम प्रतिष्ठितम कहा गया था ये तो सु न जिम्म और अन वो लोग तो सत्य भाषण कभी करेंगे नहीं अरे न माया च माया अर्थात आचरण में कपट व्यवहार कर जाना ये सब नहीं करना है अच्छा जो हमारा अभिप्राय है हमारा शब्द हमारा शारीरिक जो अंग वो ऐसे ही होना चाहिए जो हमारा मन में बात है वही प्रकट हो जाना है तो ये सब विरुद्ध अर्थात तो ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तविक हम आध्यात्मिक मार्ग में चल नहीं पाएंगे हम जगत में सत्य तो बुद्धि रख रहे हैं अगर इस प्रकार के आचरण नहीं कर रहे हैं माया कपट आचरण कर रहे हैं तो ब्रह्म प्राप्ति ये सब नहीं होता है टीका में भाष्य में यस्तु पुनर् आदित्य उपलक्षित चंद्र उपलक्षितम दक्षिणायन हो गया अभी आदित्य उपलक्षित कहते हैं उत्तरायण उत्तरायण आदित्य उपलक्षित उत्तरायण टीका में उत्तरायण तेना प्राप्य इत्यर्थ उत्तरायण के द्वारा प्राप्य भाष्य में प्राणात्म भावः प्राणात्म भाव अर्थात तो प्राण ही मैं हूँ इस प्रकार के टीका में प्राणात्म भावो अपर ब्रह्मतया अवस्थान्यर्थ है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ हिण्यगर्भ वही प्रजापति यही प्राणात्मतया अवस्थानम मैं प्रजापति हूँ हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार की तो उनकी स्थिति हो जाती है प्राणात्म भावो बीरज बीरज अर्था कहते हैं शुद्ध शुद्ध अर्थात मल नहीं है इसे पाप इत्यादि तो इसका विपरीत बीरज का विपरीत कहेंगे सरज उसका कैसे होता है न चंद्र ब्रह्म लोक बत रजस्वल चंद्र ब्रह्म लोक चंद्र को भी ब्रह्म लोक कहा गया किंतु वह रजस्वला रजस्वला अर्थात रजस बढ़ेगा घटेगा ये राजसिक व्यक्ति कभी हर्ष को प्राप्त कर जाएगा कभी विषाद को प्राप्त कर जाएगा तामसिक हो जाएगा तो अधिक विषाद में ही रहेगा हर्ष तो कम रहेगा तो यह रजस अर्थात तो परिवर्तनशील ये चंद्रलोक चंद्र जैसा बढ़ता है घटता है वह चंद्रलोक में भी ऐसे ही होता है वृद्धिक्षयादि युक्त रजस वाल शब्द का अर्थ तो कह देते हैं वृद्धिक्षयादियुक्त असो असो अर्थ वह चंद्र तेसाम असो तुच्यसौ बीरजो ब्रह्मलोक केशा प्रश्न करते हैं टीका में असौ केशा तीन तर्था में कहते हैं ता असौ बीरजाइन अनना कदेश प्रश्नार्थ जो भाष्य में कह गया अंतिम पंक्ति में असौ केशा कैदी है ता अतः कैसाम ये प्रश्न हुआ तेसाम ये उत्तर देते हैं टीका में इसको स्पष्ट कर दे तेसाम असौ बीरज इतर तेजा कह देने से सर्वनाम व्यवहार कर दिए ये सर्वनाम से किसका ग्रहण होगा कैसाम निर्देश जो उसके लिए भाष्य में कैसाम कहते हैं वो तेसाम के लिए प्रश्न स्थानीय है टीका में न येषु जिम्म जिम्मेती अत्र जिम्मादि शब्दम व्यतिरेक प्रदर्शन ब्याचष्टे न, न येसु जिम्मतम न माया ये शब्द तो नकारात्मक शब्द है तभी तो यह सब शब्द को व्यतिरिक प्रदर्शन न ब्याचष्टे तो दिखा करके व्याख्यान करते हैं जिन में यह सब नहीं होगा जिम्मा अनृत माया जिन में नहीं रहेगा उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होगा तो ब्रह्मलोक प्राप्त होने के लिए ये नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वो तो आप सीधा नहीं कहते हैं ये नहीं होना चाहिए इसलिए टीकाकरण कहते हैं व्यतिरेक प्रदर्शन है न्याचष्टे भाष्य में यथा पूर्व पृष्ठ में यथा गृहस्थान एक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजन जिम्मम कौटिल्यम वक्रभाव अवश्यम भावी तथा न येसु जिम्म जैसे गृहस्थान अनेक जैसे गृहस्थान गृहस्थों का अनेक विरुद्ध व्यवहार समव्यवहार प्रयोजन हो गृहस्थ लोग नाना प्रकार की व्यवहार करेंगे और उसमें विरुद्ध व्यवहार भी आएगा गृहस्थों के लिए शत्रु भी होंगे मित्र भी होंगे तो दोनों के साथ व्यवहार करेंगे तो ये सब प्रयोजन बतुआत उनको प्रयोजन रहेगा रहने से झिम्हम जिम्हम कौटिल्यम कौटिल्यम बक्रभाव वक्रभाव अर्थात व्यवहार में कपटाचरण अवश्यम भावी गृहस्थों को तो करना ही होता है करते हैं तथा न येसु जिम्हम गृहस्थों के इस प्रकार के जिम्म कपटाचरण रहता है किंतु जिनमें यह कपटाचरण नहीं रहता है यथा चृहस्थान जैसे गृहस्थों का क्रीड़ा नर्मादि निमित्त अनर्जनीय तथा नेशु तथ तथा माया गृहस्थान येसु एक हो गया जिम्ह कपटाचरण दूसरा हो गया यथाच गृहस्थान क्रीड़ा और नर्मो दो शब्द कह दिया गया वो लोग करते हैं क्रीडा एक नंबर टिप्पणी कंदुको आदि रूपा क्रीड़ा तो ऐसे कंदुको खेलना तो तो कुछ क्रीड़ा करते हैं और नर्म हास्यादि आदि से नर्म हास्य इसलिए ये जो उच्च स्वरों में हास्य ये साधुओं के लिए वर्जित है ये गृहस्थों का लक्षण है उच्च स्वर में हास्य अर्थात स्थिति विच्युत स्वरूप स्थिति से च्युत अर्थात चित्त बहुत बहिर्मुख हो जाने से उस प्रकार की होती है ये सब का निषेध किया गया है क्रीड़ा नर्मा ये सब गृहस्थों का होता है निमित्तम इस निमित्त से अनृतवर्जनीय मतलब इस निमित्त से अनृतम अवर्जनीय ये जो क्रीड़ा नर्म इत्यादि करने का समय में वो लोग कुछ ऐसा वाक्य शब्द कहेंगे जो कि अनृत है और बाद में फिर कह देंगे ये तो मजाक में कह दिया ऐसे हो कहते हैं ये हम लोग के लिए सर्वथा वर्जनीय मजाक में कुछ मतलब पर्वत में बनी नहीं है और कह देना पर्वत में बनी है इस प्रकार की अर्थात तो मजाक में भी अनृत ये सब नहीं होना चाहिए सत्य भाषा सर्वथा रहना चाहिए तथा न येसु अनृत वर्जन्यम अनृतम अवर्जनीय ये गृहस्थों में रहेगा अर्थात तो अनृत तो भाषण तो करेंगे क्रीड़ा नर्म इत्यादि का समय में कुछ कर देंगे तो दूसरों को हंसाने के लिए भी कुछ ऐसे अर्थात तो मिथ्या भाषण कर देंगे तथा न ये शु तत् जिनमें वह नहीं है और तथा माया गृहस्थ नामी न ये विद्यते माया माया वही कपटाचार जिनमें नहीं होता है आगे भाष्य में माया माया नाम क्योंकि पहले कह दिया था जिम्हम जिम्हम शब्द से कह दिया गया कि कपट व्यवहार फिर अभी माया कहते हैं तो इसका अर्थ कुछ अलग होना चाहिए नहीं तो जिम्हार माया पुनरुक्ति हो जाएगी इसके लिए कहते हैं भाष्य में माया नाम बहिर अन्यथा आत्मा प्रकाश्य अन्यथा एवं कार्यम करोती सा माया मिथ्याचार रूपा बहिर अन्यथा आत्मान प्रकाश्य बाहर में अपने आपको अन्य प्रकार की दिखा करके तो अन्यथा एवं कार्यम करोति हम जो कर रहे हो तो दूसरों को पता नहीं चल रहा है हम तो अपना रास्ता में भोग करेगा अथवा कुछ दुष्कर्म करेगा ये तो दूसरों को पता नहीं चल रहा है इस प्रकार की अथवा हम अपना स्वार्थ साधन करेगा ऐसे उपाय से दूसरों को पता तो नहीं चलता है ये सब जो कहते हैं इसको कहीं कहीं साठ्य शब्दों से कहा जाता है अर्थात बाहर में अन्य प्रकार की और किंतु अंदर में उनका अभिप्राय उनका कर्म भी कुछ अलग प्रकार की उसको माया कहा गया मिथ्याचार रूपा जाया जा। टीका में माया ग्रहणम तादृशा दो दोषाण इति वदन वाक्या संग्रह दर्शयती माया शब्द से उस प्रकार के दोष जितने हो सकते हैं सबका उपलक्षणा अर्थात इस प्रकार के कपटाचार में जितने सब आ सकता है बदन वाक्या संग्रह अभी जो मंत्रार्थक उपसंगार करते हैं भाष्य में माया इति एव आदयो दोषा येषु अधिकारी ब्रह्मचारी बान प्रस्थ निमित्त तो अभाव न विद्य तत्साधन अनुरूपेण तम अशक्तिरजो इति ऐसा ज्ञानयुक्त कर्मता गतिः माया इति एवं आदय अर्थात माया गोष्ठी में और जितने सारे दोष लिया जा सकता है अर्थात जिम्ह और अनृतम आगे माया तो जिम्ह अन्तम में जो नहीं आते हैं वो सबको माया में रख लेना है गोष्ठीभूत कर लेना है दोषा इस प्रकार की दोषा य ये शु अधिकारी सु तो ये माया रहित तो अधिकारी कौन हो सकते हैं कितने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षु इनमें माया रहने का कोई निमित्त ही नहीं है निमित्त अभाव अर्थात ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षु इनको तो माया रहित तो होना ही है अर्थात शास्त्र का निर्देश भी है इनमें कभी माया नहीं होनी चाहिए टीका में इति परमहंस व्यतिरिकता कुटिचकादीना ग्रहणों भिक्षु कहने से परमहंस व्यतिरिक्त जो कुटिचक बहुधक हंस इस जो तीन कोटि के सन्यासी होते हैं उनको लेना है उन लोगों को ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है क्यों परमहंसों को ले लेना है कहते हैं तेषाँ ब्रह्मलोकादपी विरक्तत्व परमहंश संन्यास वास्तविक वही होते हैं जिनको ब्रह्मलोक से भी विरक्त है ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए तत्र अनर्थित्वात् इसलिए पंचदशिकार्य भी कहते हैं ब्रह्म है लोक त्रीणिका ब्रह्म लोक एक पद है ब्रह्म लोक त्रृणिकार अर्था ब्रह्मलोक भी जिनको नहीं चाहिए वही परमहंस अर्थात केवल ब्रह्म भावना में ही बाकी समय बिताना है अब ब्रह्म नहीं चाहिए तो फिर स्वर्ग लोग आदित्य लोग चंद्र तो वो फिर कहाँ उनको चाहिए और वो नहीं चाहे थे तो पृथ्वी लोग क्या बात है तो ये सबसे अर्थात विरक्त होना है भाष्य में निमित्त अभावात न विद्यंत ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षु इनमें निमित्त नहीं रहने से कपटाचरण नहीं होता है तो अर्थात ये सब हमको बहुत जागृत होकर के जानना है कि हमसे कपटा चरण हो रहा है क्या हम कर्म क्या कर रहे हैं और बाहर में दिखा क्या रहे हैं ये सब में बहुत अर्थात सावधान रहना है हम जो है वही है हम में कुछ दुर्गुण है हो सकता है वही ये तो कोई भगवान नहीं हो गया ना सब एकदम तो अगर दुर्गुण है तो ठीक है अगर वो पता भी चले लोगों को तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा दुर्गुणों को छुपा करके रखेंगे ये कभी उसका छुटकारा होगा नहीं उसे तो भोग मिल रहा है अगर हम सबके सामने कर देंगे ठीक है जो हम कर रहे हैं कर रहे हैं ठीक है तो होने से अगर हमको खटका लगेगा अंदर में कभी पीड़ा होगी तो ये छुट जाएगा हमसे तो इसलिए जो छुपा के करना ये ये तीनों के लिए तो नहीं अनुमति नहीं है कह दी निमित्त अभावत न विद्यंते तत्साधन तो अनुरूपेण तेषा असौ बीरजो ब्रह्म लोक उनका साधन के अनुसार जैसे कर्म उपासना किया है ये जो ब्रह्मचारी वान भीक्षु ये हो गए उनका जैसे जैसे कर्म उपासना है उसी अनुसार असौ बीरजो ब्रह्म लोक तो ये ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे इति ऐसा ज्ञान युक्त कर्म कर्मवता गति ज्ञान युक्त तो उपासना विशिष्ट कर्म जो करते हैं उनका यह गति ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे और पूर्वोकस्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मीणाम इति जो पूर्व अर्थात चतुर्दश पंचदश मंत्र में जो कह दिया गया वहां ब्रह्मलोक का शब्द का अर्थ चंद्रलोक हुआ और षोड़श मंत्र में ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भलोक प्राप्त करेंगे आ, इसके साथ ये पूरा हुआ इति श्रीमद् परमंसपरिभ्रजाचार्य श्रीमद्गोविंदूज्यपादिष्य श्रीमद्छ्शंकर प्रश्नोपनिषदभाष्ये प्रथम प्रश्न श्रीमद्द आनंद ज्ञान विरचित प्रश्नोपनिषदभाष्यटीका प्रथम प्रश्न इसके साथ ये कबंध काबंधी कात्या, कात्यायन उनका प्रथम प्रश्न ये पूरा हुआ कुतूहवा वाइम प्रजाते तो अंतिम में कह दिया गया कि प्रजापति ही नाना रूपेण परिणाम को प्राप्त करके ब्रीही अबादी होकर के रेत सुनिता होकर के प्रजा रूपेण उत्पन्न हो गया प्रजापति ही तो ये प्रजा आ गए तो यहाँ जो कहा गया कि प्रजा रूपेण उत्पन्न हो गए ये जीवन शरीर उत्पन्न कौन हुआ तो यह प्रजा शब्द से शरीर को ही कहा गया जीवों को नहीं लेना है जीव तो अनादि है संनो नो मित्रु सर नो भगरियमा इंद्रो बृहस्पतिणुक्रम नमो ब्रह्मे नमस्ते प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मी पत्यक्ष ब्रह्मवादीशम ऋतमवादिशं सत्यमिशं ते तदम आदेश aan te sah te re om